नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं बहुत सुंदर मुलाकातों के साथ तो आज हमारे बीच में है मिस्टर जयंत करेकर जो कि एक फिल्म आर्टिस्ट भी हैं और जिन्होंने बहुत नामी गमी फिल्मों में एज एक्टर काम भी किया है वह बचपन से ही एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं और उन्होंने बहुत से थिएटर्स में भी काम किया है मराठी फिल्म में भी काम किया है तो आज वे हमारे साथ कुछ एक्टिंग के सफ़र के अनुभव भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ हमारे बीच में पार्वती जी भी हैं जो कि एक प्रोफेसर हैं और संगीत में भी अपनी रुचि रखते हैं और डॉक्टर बरखा भी हमारे बीच में हैं जो कि नागपुर में रहते हैं और आज हमारे इस एपिसोड में अपने गीतों से भी हमें आनंदित करेंगे और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में है आर रमेश तो चलिए इन सबका हम स्वागत करते हैं और इन सब से मुलाकात करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक हो जाए सपने में मिलती है ओ तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है सपने में मिलती है, ओ तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है सारा दिन घुंगटे में बंद पुड़िया सारा दिन घुंगटे में बंद सी, अखियों में खुलती है रही है धुन के उतारी है थोड़ी है करारी है धुन के उतारी है कभी कभी मिलती है थोड़ी मेरी और थोड़ी मेरी पकड़ा है है मिलता वो कुछ मेरे सपने, <laughs> सपने में मिलती है सपने में मिलती है जी है शरीर है घूमती लकीर है चक के चलती है तो सपने में मिलती है वो कुछ मेरे सपने में मिलती है थोड़ा सीटा रंग है चांद का पलंग है आंदनी में झुलती है वो पूरी मेरी आ, वो पुड़ी मेरी दूध का उबाल है घसी तो कमाल है मोतियों में तुलती है सपने में मिलती है वो पूरी मेरी सपने में मिलती है तो सुना सपने में मिलता है वो भी है सपने भी सपने में में मिलता मिलती है वो पूरी मेरी सपने में मिलती है सारा दिन कुंड के बंद पूरी यहाँ से अखियों में खुलती है कु मेरी सपने में मिलती है नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आई आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से कलाकार जुड़े है। हुए हैं बहुत ही अंदर थिएटर आर्टिस्ट है टीवी एंड फिल्म आर्टिस्ट है और मुझे अच्छा लगा उनसे जब मैं पहली बार लोनावाला में उनसे मुलाकात हुई तो मुझे एक दिमाग में था कि कब सर को लाइव ले तो आज वो मौका आया है तो जयंत गाड़ेकर एक्टर हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के में इन चंद तालियों के साथ जैन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्कार जी, मैं बहुत खुश हूं स्वस्थ हूं और आज के समय में किसी का स्वस्थ हूँ कहना बहुत मायने रखता है उसका है। बहुत गंभीर अर्थ है और बहुत अच्छी खबर है वो तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको की मैं स्वस्थ हूँ खुश हूँ और आज मेरी खुशी डूबरी हो गई है क्योंकि एक बार मिल पा रहा हूं। मैं पुरानी याद संजो रहा हूँ और बहुत कि रेडियो पर फिर मुझे आने का मौका मिला है रेडियो का और आपका। हमारे सभी मित्र जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे ग्रह हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा आपको यहाँ देख और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मादा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और हमारे साथ जुड़े हैं पार्वती जी बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के सेशन में नमस्कार एक और हमारे डॉक्टर बरका जी जुड़े हुए हैं नागपुर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार कैसे है आप अच्छा अच्छा जी जी जी जी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्टर जयंत सर से बात करेंगे उनके बारे में जानेंगे अभी वर्तमान समय में आप कहाँ पर है थोड़ा सा अपने बारे में वर्तमान समय का परिचय दीजिए वैसे आप बचपन से एक्टिंग में बहुत ही माहिर रहे हैं और स्कूल के अंदर जो है आपने कलाकारी दिखाई एक जो मुशक है उसका रोल आपने अदा किया था उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके माता ने आपको इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए मौका देते गए स्कूल में वो भी टीचर थे तो इस वजह से आपको मुझे लगता है कि ज्यादा माँ का प्यार मिला और एक्टिंग के क्षेत्र में उनका आशीर्वाद भी आपको मिला है और धीरे धीरे आप करते करते जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर थिएटर से जुड़े आप थिएटर से जुड़ने के बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपका एडमिशन हुआ उसके बाद फिर आप टी वी फिल्मों से जुड़ना आपका हुआ तो बहुत सारे फिल्में आपने काम किया है छोटा हो या बड़ा हो एक्टर एक्टर ही होता है और हर किस्म का एक्टिंग करना यह अपने आप में एक कमाल की बात होती है तो वो आप करते रह रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही एक खुशी हो रहा है कि मैं आपके साथ हूं और आप हमारे साथ है <laughs> जी मैं अभी मुंबई में हूँ मुंबई, मुंबई मेरा होम टाउन है फिलहाल हु, सत्रह वर्ष मुंबई में हुए हैं और हु. मैं जूझ रहा हूँ अभी भी अच्छा कर, कर रहा हूँ अपने अपने प्रयासों के आधार पर और अपने अनुभव प्रशिक्षण के आधार तो जब से मुंबई में आया उसके बाद के बाद बताता हूं अगर बचपन की कभी इसमें झलक आ जाए तो बुरा मत मानिएगा तो क्योंकि कोई भी बड़ा होता नहीं कभी भी जब तक तो उसका बचपन उसमें नहीं रहता है तो मुंबई में मैं आकर के क्योंकि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसका एनएसडी एन एस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जानते हैं मैंने मुंबई आने के बाद पहला प्रयास किया था कि मैं नाटकों में काम कर पाऊँ एक व्यावसायिक अभिनेता एक, एक प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर मैं उसमें काम कर सकू कर और उसके लिए मैं जाकर जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में होता है मैं मराठी भाषी हूँ मराठी होते हैं उन निर्माता प्रशिक्षण के लेकर के आया हूँ और आपके साथ अब आप जुड़ना चाहता हूँ काम करना चाहता हूँ और मैंने पहले नाटक में काम पा भी लिया था व्यावसायिक तो नाटक जो मैंने किया था पोस्ट बोमिलवाड़ी मराठी का का सबसे यशस्वी जिसको कहते हैं कमर्शियली सुपरहिट नाटक रहा हमने दिन उस नाटक के 500 किए थे जो अच्छा। शायद आने में भी इतना तीन गति होती नहीं है नाटक के शो जो मराठी बेटी और आज से पंद्रह वर्ष पूर्व जब नाटक किया था तो तो हमारे की रंग तो तो जो थिएटर इंडस्ट्री भी है अपने तो परमान पर हमने जो नाटक किया था वो की साल का अलग था। और अच्छा, अच्छा। उस मेरी अपनी पहचान हमारे मुंबई के जो जो कला संकाय है उसमें हुई सबने जान था आज मुंबई में और बेहतरीन काम करता है जिस नाटक में हुआ है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सब लोगों ने करीब करीब देख ही लिया था पांच सौ मायने रखते हैं सर बहुत सब लोगों ने देखा था और धीरे धीरे मुझे अपने अन्य कामों में जैसे कि कोई टेलीविजन का एड फिल्म बनाते हैं तो उन लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया फिल्म में मराठी फिल्म में हिंदी फिल्म में मुझे एयरटेल का एक पहला टीवी मैंने किया था हम टीवी सी कहते हैं उसको भाषा में कमर्शियल वो मैंने पहला किया था शायद आप लोगों ने देखा बड़ा उल्लोक हुआ था उस समय का की अब कोई भी हो सकता है मोबाइल और दो सौ में मात्र मोबाइल तो एक वैसा दृश्य था कि हम सलून में बैठे हैं और मेरा फेशियल वगैरह हो, हो रहा है मेरे पे खीरे लगे हुए दो ऐसे गोल और मोबाइल बचता है हम सब लोग अपना अपना मोबाइल जांचते हैं और पता चलता है कि जो चाय देने आया है वहां लड़का वे एक रुपए की वो लड़का भी मोबाइल में बात कर रहा है तो, तो पंद्रह वर्ष ये बड़ी खबर थी की अब गरीब या कोई भी दो महीना भी दे सकने वाला मोबाइल में बात कर सकता है तो मेरे टांग से उड़ जाते हैं वो आज भी आपको इंटरनेट पे कहीं मतलब कह सकता हूँ दो सौ मेन स्ट्रीम कमर्शियल में मैंने काम कर चुका हूँ मैं ज्यादा ही होंगे मुझे 200 सौ याद आ रहे हैं अभी एक आप कोई भी कंपनी का नाम लीजिए आइडिया टाटा नोकिया एयरटेल पारले, रिलायंस आईसीआईसीआई, जो भी टॉप का ब्रांड होगा इंडिया का जैसे तो शायद कोई हो जिनके लिए मैंने काम ना किया हो अब आई ब्रांड के नाम से अगर आप आते इंटरनेट है तो अगर वो सर्च करें तो आपको तो एक से एक मजेदार एड्स आपको अचानक अरे ये तो बहुत देखा है हमने बहुत बार देखा तो आपको मजा आएगा देखने में तुझे बता बहुत इंटरेस्टिंग रहा अब चूंकि मैं इंटरव्यूज़ दे, दे के उसमें से हाइलाइट्स के बताने हो गया ऐसा तो अच्छा, अच्छा, नहीं हुआ है जो में यात्रा जो है तो रही है, रही है। अगर मैं मतलब सिर्फ संघर्ष रोना रहूं तो फिर मेरी आने वाली पीढ़ी शायद ही इस क्षेत्र में कदम रखे वो मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूँ सब लोग अपने अपने किस्मत को आजमाए अपने अपने आभार तो उनके लिए बेहतरीन रहेगा सौभाग्यशाली आज अन्य कलाकार भी है तो वो जानते हैं कला क्षेत्र में कैसी संघर्ष में यात्रा सबको तय करनी होती है कला प्रशिक्षण में जाए तो प्रस्तुति में जाए कला के और अन्य विधाओं में काम करना चाहे वो जरूर सबको संघर्ष बीतना ही पड़ता है गुजरना ही पड़ता है और उसके बाद हम जो तो प्रस्तुति देते हैं वो अपने आप में एक हर बार नया संघर्ष होता है क्योंकि हम हर बार जब परफॉर्म कर रहे होते तो हमारा अपना पूरा अनुभव का संचय हम, हम पर खड़ा उतार नहीं उतरता जो की हमें वो असंतोष आ, हर कदम रहता है और जब तक तो वो असंतोष रहता है हम नए के प्रयास में रहते हैं तो फिल्मी भाषा में बात करूँ जो की अब लोगों को पसंद है तो मैं बताऊँ की मैं बॉलीवुड की नहीं कुछ तो कम से कम मेन स्ट्रीम जो जो बिग बैनर था उनमें फिल्मों में मैं साठ तक आ चुका हूं जिसमें से कई नाम है जो आपको बताते ही आप उजल पढ़ोगे अरे हाँ, हाँ हाँ ये तो ये जानते हैं हम इन फिल्मों के बारे में आपने शाहरुख खान साहब की डॉन फिल्म सुनी होगी जब उन्होंने पहली बार आके रीमेक हुआ था उसका तो, उसका तो उसमें मेरी शिरकत है सलमान खान साहब की तेरे नाम फिल्म में मेरी शिरकत है तो चूंकि उस फिल्म का ना नायक हो न खलनायक हो लेकिन मैं अन्य मसालों में आता हूँ तो अब बताने के, के बाद से अब आप तो हर एक घंटे में, या तो उसमें दो में मैं आपको नजर आ ही जाऊँगा या आप में जिस जाते हो अः और मैं मतलब फहरिश तो सारी याद आती थी बट फिर भी अच्छी अच्छी फिल्मों के नाम गिनाऊ राउड़ी राठौड़ आपने शायद अक्षय कुमार सारण जो शायद इस समय जो नया समय आया था दौर आया था हिंदी सिनेमा दोबारा से चलने लगा था और जो तो हंड्रेड कहते हैं उस क्लब में आने वाली पहली फिल्म है आ, तो उसका भी एक माने हूं कि मुझे अभिमान है की कई ऐसी फिल्म है बदलापुर नाम की फिल्म आई थी श्री राम साहब की उसमें मैं राहुल धवेल साहब ने बनाई थी गुड्ढा मर गया उस फिल्म में मैं हूँ नाम अचानक से याद नहीं आते वो किस्से और वो सारी चीजें जरूर याद आती है एक से एक किस्से है और सारे अब अब मुझे भी खुद को कभी कोई पूछता है कि सर मुझे कई आर्टिकल छापना है मुझे फिल्मों के नाम दीजिए तो मुझे खुद गूगल पे ढूंढना पड़ता है कि दस साल पहले आठ साल पहले भी क्या कर छोड़ चुका हो तो बड़ा मजा आता है और एक से एक चीजें है और मैंने फिर इसी दौरान मराठी में भी कुछ अच्छा काम किया क्योंकि मेरी मादी है मराठी और जब मैं मुंबई आया तो उत्वर्षी श्वास नाम की मराठी फिल्म आई थी राजस्थान में जिसने श्वास फिल्म का नाम ना सुना हो उस वर्ष वो भारत की पहली प्रविष्टि थी आ, के लिए और निर्देशक ने दोबारा जब फिल्म बनाई तो उसमें शिरकत नहीं है और उन्होंने बाद में नदी वहां बनाई थी उसमें मेरी शिरकत थी जो आप पिछले साल लोनावाला में फिल्म फेस्टिवल में मिले थे उन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित किया था उसी के साथ उसी समय मेरी एक नई फिल्म और आई थी पाबा मराठी फिल्म में बाबा प्लेटफॉर्म हाँ हाँ वो फिल्म और मतलब प्रोड्यूस किया बेहतरीन फिल्म, फिल्म है उसने कई पुरस्कार जीते हैं और बहुत अच्छा विषय उसमें है अः एक बहरे मतलब जो बोल नहीं पाते जो सुन नहीं पाते बाबा अपने बोलने सुनने वाले बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और इनके बीच कुछ उसके तो <laughs> बाद में सनी देवल साहब के साथ उसका ओरिजिनल मराठी वर्जन है उसका भी लगता है तो ऐसा भी काफी सारा काम मेरे हिस्से आया है और आ रहा है तो मनोरंजक है, है आपको चीजें और बताऊंगा आपसे, आपसे आपसे शेयर शेयर करूंगा, करूंगा। उससे कुछ किस्से भी चलिए बात अच्छा लग रहा होते हुए। जी दोस्तों बहुत सुंदर जैन जी आपके इस एक्टिंग के सफर के अनुभव सुनकर लगता है कि आपने बहुत संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है और सच में बिना संघर्ष के हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते तो चलिए दोस्तों ब्रेक लेने से पहले कुछ पंक्तियां सुना देते हैं आपको जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए अनुभवों के साथ जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले दिल तब गुल खेले, खेले, खेले, गुल गुल गुल खिले खिले खिले खिले खिले खिले खिले खिले खिले खिले जब जब दिल दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले तब खिले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 डाले हुए जुल्फ की बदली चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली लेके पहला पहला प्यार भरके के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर घर लेके पहला पहला प्यार चाहे कोई चमक है जी चाहे कोई पर से बचना है मुश्किल पिया जादू कर से के पहला पहला प्यार भ भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर उले पहला पहला प्यार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 पार्वती जी को मैं कहूँगा कि एक छोटा सा गीत प्रेजेंट करें तो पार्वती जी मैं चाहूंगा कि आप जैन सर के बारे में क्या जानते हैं थोड़ा सा वो भी बताइए और फिर एक बहुत ही सुंदर गीत आप उनके ही फिल्मों का ही गाएंगे ज्यादा बेटर होगा <laughs> उनको भी अच्छा लगेगा कुछ यादें ताजा हो जाएगी है नीवीज देखी है मैंने बहुत सी जैसे कि सर ने बताया था तेरे नाम अजब प्रेम की गजब कहानी बिल्लू रावड़ी राठौड़ बहुत सी मूवीज मैंने देखी लेकिन ये नहीं मालूम था कि सर से साक्षात्कार भी मेरा होगा जो आज रमेश सर ने करवाया है रियली खुशी हुई कि जैन सर के साथ आज शो करना है तो सुबह से मतलब आज क्या गाना है जैन सर से क्या बात करनी है जैन सर से क्या बोलना है मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा इसी तरीके से आ, आ कि क्या करूंगी क्या बोलूंगी तो मैंने एक आ, दो सॉन्ग सेलेक्ट किए शायद आपको पसंद आए सर आ, एक तो तेरे नाम का है जग को जगाते भी करते हैं सिंदूरी सेती पीली मंगल मंगल दो पीला सौरभ सौरभ सारा भुवन इन चरणों में फूल चढ़ाआ तो भी तो भी में से से सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल था कि आपके आपके सामने सामने कौन गीत गीत प्रस्तुत प्रस्तुत तो उसमें एक सर मैंने किया चलिए बहुत सुंदर जैन सर कैसा लग रहा है आपको <laughs> बहुत प्यारा मतलब सुन की बात है तो उसमें तो मेरी महारत नहीं है लेकिन कान मेरे बहुत अच्छे है मैं सुन सकता है और क्यूँकी फिल्म बहुत दिल के करीब है क्योंकि मैं बहुत अपने बेबी ले रहा था उस समय ये पहला काम हमने किया था हमारी शिरकत बहुत छोटी थी लेकिन बहुत तो जुड़ी फिल्में तो मेरे लिए उसका कुछ भी जिक्र होता है या उसका कुछ भी कहीं सुनने को मिलता है आज भी कहीं कही पब्लिक प्लेस में होते अचानक से उस फिल्म का कुछ गाना बच जाता है तो मैं उस पूरे समय से उस पूरे संघर्ष से गुजर जाता हूँ पल भर में मेरे आंखों के सामने वो पूरा चित्र वो दौड़ जाता है कि कठिनाई से हम गुजर रहे थे और कैसे एक पहला आशा का एक पल्लू हमारे हाथ आ गया था कि चलो हम बिग बैंग बॉलीवुड की बड़ी दुनिया में बड़े विश्व तो में बड़े सेटअप में पहला कदम रख रहे हैं तो उसका बड़ा अच्छा रहा और इस फिल्म के जरिए मुझे ये रियलाइज हुआ था और वा आगे बार बार साबित हुआ है ये फिल्म तब आई थी जब सलमान खान साहब का थोड़ा एक एक जिसको हम कहते हैं ना एक करियर में थोड़ा स्लो पीरियड आया हुआ था कुछ समय था तो उनकी नहीं आई थी या जो आई थी वो उतनी चली नहीं थी और ये तो इतिहास है कि तेरे नाम बहुत बहुत ज्यादा कामयाब उस समय की फिल्म है बहुत यशस्वी फिल्म है बहुत सक्सेसफुल रही और तो सलमान खर का एक कम हुआ था उस फिल्म के बाद से जो आज तक उनको फिर मुड़ के पलट के देखना नहीं पड़ा और इसी फिल्म से युमेश रेशमिया हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का उदय भी हुआ था क्योंकि उनकी सबसे सुपर डुपर हिट संगीत संगीत को साल उस उस, उस पूरे समय का, का फिल्म में दिया था तेरे नाम के लिए तो ये दोनों के लिए तो मैं अपने आप को मन में न कहीं इन सब का लकी मैस्कॉट समझता हूँ कि तो मैं इनके लिए शुभ संकेत हूँ तो तब से ही जैसे की मैं फिर बाद में जैसे डॉन फिल्म में काम किया था तो उस समय अख्तर साहब और रितेश रितेशानी साहब इन्होंने मिलकर और उसमें शाहरुख खान साहब भी पार्टनर थे कैसे होगा क्या होगा वो तब का इतिहास था डॉन फिल्म की वो तब उस समय जबकि सौ दो सौ तीन सौ फिल्म पे रिलीज होती थी उन्होंने पहली बार डॉन जो है एक हजार स्क्रीन पे एक हजार थियेटर रिलीज करी थी खाई दुनिया भर में उन्होंने जिसको कहते लेकिन मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं ही उस फिल्म का शुभगुण था जो फिल्म चली थी कि मेरे मेरा जो नमक का ही सही लेकिन उसमें हिस्सा था तो होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपको ये क्या चीज साबित हो रही है तो मैं तो हर बार मानता हूं कि मैं ही शुभ हो तो मैं जिन जिन ऐसे प्रकल्पों में रहा जब राठौड़ आई थी तब अजय अक्षय कुमार साहब बहुत सारी कॉमेडी फिल्में करके अपना अक्षय हीरो का यूंट हो चुके थे तब बाद एक के साथ बहुत सारी कॉमेडी जा रही थी और वो चिंतित थे मुझे शूटिंग के में में में मैं, यारीरो मैं ही बनना <laughs> तो राठौड़ तो फिर से दोबारा खड़े करने वाली डोंग रिमी रावड़ी राठौड़ तब से बने थे तो मैं और कुछ समय भी मैं उस तालाब पे एक छोटा मेंढक जरूर था मैं दोस्ता हूँ वो राजकुमार की कहानी का वो मेढक हो जिससे छूने पे एक निकल आता है, गाता, गाता है। तो एक भविष्य है भविष्य में मैं सोचता हूँ उनके रास्ते का एक लकी स्टोन रहा है, रहा है। के साथ भी उनका भी फिल्म जो उनकी सबसे सुपर डेवरिट पहली फिल्म रही है वो है अजब प्रेम की गजब कहानी तो हाँ भाग्य मेरा मैं उस फिल्म का भी हिस्सा हूँ और तो वो, वो उसके बाद रणवीर सर भी जो है अपने कामयाबी के परवान पर है और नो ऐसे का हूं और <laughs> मैं हिस्सा रहा हूँ और मैं आप तो मैं हमेशा गौरवित महसूस करता हूँ कि चलो तो की ये मेरे लिए भी एक अच्छा इतिहास रहती तो थी अंत था क्या रह जाता है आपकी कामयाबी आपका पैसा सब आपके पास रहता है लेकिन जो खुशी जो आप संजोत जौते हैं जो, जो, जो चीजें होती है हो ना रहे हम आज भी उन्नीस सौ तीस में बनेगीस में बनी हुई फिल्म सत्तर अस्सी साल पहले बनी हुई फिल्म देख सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है की आज भी हम जो काम कर रहे हैं ये पचास सौ दो सौ साल बाद भी हमारे मान में इतिहास हमारी मान में श्रता देखेगी तो हमें लगता है हम जहाँ भी रहेंगे हम अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे अच्छा अच्छे समाज की तरफ लोगों को ले जाने का प्रयास किया जी बहुत बहुत धन्यवाद जयंत सर बात ये अच्छा लग रहा है आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं और जो छोटे छोटे स्टेप्स आपके जीवन में आए शुरुआत बहुत छोटे से हुआ लेकिन फिर भी हर जगह जो है एक नई पहचान आपको मिली और आपने एक नया एक्सपीरियंस किया और कुछ कुछ माइलस्टोन आपकी यादों में जमा है तो ये यादें ही हमें जो है आगे बढ़ने के लिए खुशी प्रदान करती हैं तो निश्चित तौर पे आपका काम कमाल का है जो आपको अभी भी लोग याद करते हैं और अलग अलग फिल्मों में आप जो है अपनी विशेष कलाकारी दिखाते रहते हैं तो दोस्तों मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूं और आशा करती हूं आप भी सब इन्जॉय कर रहे होंगे और क्यों ना करें इतने सुंदर अनुभव और गीत सुनने का जो मिल रहे हैं तो चलिए हम अपने सब गेस्ट का दिल से धन्यवाद करते हुए कुछ पंक्तियां सुना देते हैं किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो गालिब ने हंस कहा जिंदगी में गम है गम में दर्द है दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं तो ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए दोस्तों और साथ ही साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं फी ही चाहत के हां सपने था पहले भी ये धुन कोई गाती थी पर अब जो होता है वो पहले न होता था हुआ है तुझे जो भी जो भी मुझे भी इस है ने पुकारा है हा अब तो चले आओ आओ के शबनम की बूंदे बरसती है मौसम इशारा है हा अब तो चले आओ बाहों में डाली Oh like तो आई मैं थोड़ा सा फिर से डॉक्टर भरका जी से जोड़ना चाहूंगा वो भी चाहते हैं कि गीत में सुनाऊ तो इस बीच हमारे वीभा कपानी जी विदेश वाशिंगटन डीसी से जुड़ गई हैं और उन्होंने भी वेलकम ब्यूटीफुल बहुत अच्छा लगा उनका गाना पार्वती जी का लिख के भेजा है और साथ ही साथ हमें धन्यवाद दिया है कि अच्छे कलाकारों को आप हमारे साथ जोड़ते हैं तो हमें खुशी हो रहा है वीभा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू और ज्योश्ना पमनानी भी लिख के भेजा है नाइस करके ज्योश्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दिल्ली रहते हैं और रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं और रमन भाई पटेल ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे हैं और उन्होंने भी ओम शांति लिख के भेजा है और धर्म नारायण दुबे सर जो एडवोकेट हैं, दिल्ली रहते हैं और वो हमेशा प्रोग्राम को देखते हैं और अपना जो है मैसेज कमेंट करके बातें बताते रहते हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आइए डॉक्टर बरका जी आप क्या सुनाना चाहेंगे जैन सर के लिए <laughs> रोजा हाँ। फिल्म का का एआर रहमान जी जी कंपोज किया हुआ सॉन्ग आज जैन सर जी को सुनाना और बहुत हूं कि मुझे जैन सर जी के साथ जुड़ने का मौका मिला सुनिए सर एक छोटा सा गीत हाँ। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा महक जाऊ में आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं झूम मैं बनके अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा थैंक यू सर वाह क्या बात है <laughs> जी, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है जैन सर उसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं <laughs> <laughs> <laughs> इसलिए बाद में भी आवाज <laughs> <laughs> जी मैं तो सुनूंगा तो इतना प्यारा गीत गाया आपने बहुत बहुत चुनाव भी प्यारा है रहमान साहब का आप डॉक्टर जैन सर के बारे में क्या जानते हैं कौन सी फिल्में अभी आप बहुत सारी चीजें तो बता दी उन्होंने फिर भी आपने कुछ देखा हो सुना हो तो याद आता है कुछ हाँ राबड़ी राठौर का sir? सर सर के छोटे छोटे रोल पर बहुत इफेक्टिव और दमदार कलाकारीट सूवी राबड़ी राठौर वेरी नाइस और डॉन फिल्म का तो सॉन्ग ही मेरा बहुत फेवरेट है ये मेरा दिल सर ने मतलब एकदम ऐसी चुनिंदा फिल्मों में काम किया है बोल सकते हैं सारी फिल्में बहुत एक्सीलेंट सर जी डॉन का गाना सुनाइए थोड़ा सा एक दो लाइन सर ने काम किया है हाँ बिल्कुल ला ये मेरा दिल प्यार का दीवाना दीवाना दीवाना, दीवाना प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में जल जाना मुश्किल है प्यारे मेरा बच के जाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना ये मेरा दिल यार का दीवाना पल पल एक हलचल दिन में एक आपने ये <laughs> बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी सिनेमा में तो बहुत, बहुत कि, तो तो कि ये कब भी गाया गया था फिर दोबारा टॉन्ग बनी तब भी आया गया और उतना ही लोकप्रिय रहा पहले समय में जब हेलन ने उस पर अपनी अदाकारी पेश की थी और डॉन के समय दोबारा जब बनी हम लोगों ने की थी तब करीना कपूर जी ने इस गीत पर अदाकारी करी थी जो एक मुख्य नायिका होने के बावजूद उन्होंने जिसको हम आजकल की भाषा में आइटम नंबर कहते थे उन्होंने किया था और मैं हाँ और मैं भी लकी हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म में था और इस फिल्म के गीत में भी मुझे शिरकत करने का मौका लगा सबसे तो बड़ा लकी था आपने उसमें वो गाना है जो वो भी पुरानी फिल्म से दोबारा लिया गया था जो था पान के पान बनारस वाला के पान बनारस वाला पान बनारस वाला <laughs> फिर तो ऐसा करे कमाल सी जी उस गाने में हम लोग वो भी शूट किया था और मेरा भाग्य रहा कि मैं उन लोगों के साथ तब काम कर पाया और उसकी मेरे पास कुछ याद है अगर मैं आप मतलब याद रहूँ कुछ सुनाये सुनाइए खूबसूरत याद है की वो गाना जो है जब पुराने डॉन बच्चन सर के साथ बनी थी अमिताभ बच्चन निर्देशन जो होता है वो किया था पी एल राज साहब ने। बड़े बड़े तो क्योंकि जब फिल्म बन रही थी तो वो दुनिया में नहीं थे परंतु नहीं। नहीं। उस फिल्म के समय उनकी सहायक रही असिस्टेंट रही सरोज खान जी सरोज खान जी अब हमारे बीच नहीं है मासीटली तो उनका तो जे जे. वो तब तो हमारे निर्देशक महोदय ने उनको तो इस गीत की कोरियोग्राफी के लिए खास तौर पे बुलाया था हम लोग ये इस इस हिस्से का शूटिंग करने के लिए हम बाहर गए थे मलेशिया में थे तो वहाँ पे शूटिंग चल रहा था वहाँ पे सरोज खान जी को बुलाया गया था ये गाना खासतौर पर कोरियोग्राफ करने के लिए तब की मेरे पास बड़ी प्यारी स्वीट याद है जो जो मैं कर रहा हूं। ये गाना जो है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तो हिस्सा था फिल्म का अदर बाकी सर्वसाधारण रूप से गाने जो है दो तीन दिन में शूटिंग करके खत्म किए जाते हैं क्योंकि तो समय कितना देंगे बट ये गाने के लिए खास तौर पे सात आठ दिन का समय रखा गया था क्योंकि ओरिजिनल डाउन के ऊपर हमारे चाहने वालों का बड़ा ध्यान होगा तो इसे बिल्कुल तरीके से करना है बिल्कुल जमा के करना है तो इसके लिए सरोज खान जी यहाँ से अपना कोरियोग्राफी का पूरा टीम डांसर्स का टीम लेकर के आई थी पूरा रिहर्स करके कर आई थी और आ, पहला एक दिन, दिन तो सिर्फ रिहर्सल के लिए मिला था तो तो लोग अपना रिहर्सल करने लगे कि वो टीम जो असिस्टेंट होते वो शाहरुख खान साहब को और प्रियंका चोपड़ा जी को स्टेप्स समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा आपको करना है बाकी लोग बाकी ग्रुप को समझा आपको स्टेप्स करनी है म्यूजिक बजाया जाता था बार बार उसको कर रहे थे सब लोग तो मैं भी जो था था कि मैं क्योंकि इस फिल्म के हिस्से का किरदार हूँ तो तो ना। तो अच्छा। तो नाता भी है लोक नृत्य वगैरह की हमारी पहली थोड़ी सी तैयारी रही तो मैंने वो तुरंत बहुत बेहतरीन तरीके से मैं करने भी लगा और सरोज खान जी देखेंगे अरे वाह ये बच्चा भी अच्छा कर रहा है ऐसा कर तो थोड़ी देर बाद एक्टर साहब ने तो सरोज खान जी को कान में जाके काम आसी लेकिन ये जो है जयंत जो है ये यहाँ का एक लोकल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं किरदार है हमारी का तो असल वो उसको तो लोकल बस्ती वाला दिखाया तो वो इतना अच्छा बेहतरीन डांस नहीं करेगा तैयारी से हीरोन हीरोन को सब माफ होता है अचानक तो डांस कर अच्छा सकते अच्छा गा सकते बट बाकी किरदारों को अपनी सच्चाई के साथ रहना होता है रियलिटी के साथ तो उन्होंने सरोज जी को समझाया कि ऐसा ऐसा है तो फिर सरोज खान जी ने मुझे बुलाया बेटा सुनो, कि आप हानिकार हो तो आप शहर तो कि <laughs> में मेरे देश में लोग देखेंगे और कहेंगे अरे जैन कितना तो बेताला नाच रहे थे तुमको तो अच्छा नहीं लग रहा मेरा अच्छा करना चाहिए था जीवन का एक अच्छा मौका इतना लोकप्रिय गीत है पान महारस वाला गाया तो वो कहा तो लेकिन फिर मुझे सरोज जी ने ही मुझे दिलासा दिया और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मैं हमेशा लेकर चलूंगा गुरु गुरु होता है तो जो कहा था मुझे की देखिये आप अपने किरदार के साथ रही अब आपके लिए ये चैलेंज है कि आपके आपके नृत्य आता है बाई डिफॉल्ट आपकी ताल पे कदम पड़ेंगे अब आपको उसको अपबिट करना है अब अगर आप इस मायने में करके दिखाते हो और अपने किरदार के साथ सच रह सकते हो जो नशा है उस पर भाग चढ़ी हुई है पिलाना चाहते पीना चाहते क्या जो भी कर रहे हैं वो अपनी कहानी अगर किरदार तो दिखवा पाए तो मैं मानूंगी तुम अभिनेता कलाकार हो ईमानदार हो और ये तुम्हारे साथ में तुम क्या करते हो और उन्होंने वो देखकर आत्मविश्वास बढ़ा दिया और वो आज भी आप गीत देख सकते हैं और वो मेरा दो तीन दिन फिर काम देखते हुए शाहरुख साहब प्रियंका जी बहुत खुश हुए उन्होंने मुझे के शुरुआत से ही कुछ अच्छे-अच्छे मोमेंट्स में मुझे बहुत अच्छे मेरे क्लोज लगे, है है mm -hmm. लगे हैं जो अमूमन बाकी हमें शाहरुख खान साहब इतने करीब करीब गाल से गाल भिड़ाए हुए और ऐसे ऐसे में ड्रोहे ना मजेदारोमेंट से अगर आप अब देखेंगे तो आपको आप पता चलेगा की कि कितना उन्होंने और एज ए ट्रीब्यूट टू माई कंट्रीब्यूशन टूट मेरे डायरेक्टर फिर साहब ने वो गाना जब खत्म किया तो उस एंड का शॉट जो है शाहरुख दिख जबकि निकल जाते हैं और मैं इतना बड़ा अपना चेहरा लेके हांडी वहां पर हूँ अगर आप देखेंगे <laughs> तो आपको लगेगा ये बहुत छोटी छोटी चीजें जीवन तो भर का हमारे संचित है जो हमें आत्मविश्वास नई प्रेरणा देता है आगे के सफर के लिए बड़ी मिली याद। और सरोज जी को मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आप अपने जीवन के कुछ अनमोल पड़ाव जो है अनमोल क्षण फिल्मी दुनिया के हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करता तो हूँ हमारे दोनों कलाकार जो पार्वती जी हैं डॉक्टर बरख जी हैं इन्हें भी अच्छा लग रहा है सुनकर आपको और जिस तरह से हम लोग संघर्ष तो है हर जगह संघर्ष है हर नए चीज को करने के लिए कहीं कही ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत टाइम लगता है कि वो चीजें आपके सामने आ जाए जैसे अभी आपने डॉन का एक एग्जाम्पल दिया कि करते करते चीजें जो है आपके अंदर का हुनर को भी वो कहीं कही ना कहीं प्रेजेंट कर देती है बस आपको लगे रहना होता है कि बस लाइन में लगे रहे नंबर तो आपका भी आएगा वो बात होती है तो अब बड़े पर्दे की बात तो हमने की है लेकिन थिएटर से भी आपका काफी जुड़ाव है मराठी वगैरह जो नाटक वगैरह आपने काफी किए हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ नाटकों के बारे में भी बताइए थियेटर आर्टिस्ट कैसे बने आप थिएटर में किस तरह के रोल आपने अदा किए हैं थोड़ा सा उसकी यादों को भी ताजा कीजिए रंगमंच का जैसे कि आपने भी शुरुआत में मेरा परिचय देते समय बताया कि मैं बचपन से बहुत छोटा रहते हुए मैंने पहला कदम रखा है जबकि वो कदम भी सही से नहीं पड़ते होंगे बहुत छोटा था, था मैं वो तो ढाई साल का रहा होगा जब जिसको आप प्ले ग्रुप कहते हैं ना हम लोग बालवाड़ी जिसको कहते हैं कि हम वहाँ पढ़ने जाते थे तो वहां जी पहला जी। नाटक था और वो हमारी कविता थीटिकैट वेर है व्हाट आई माउस अंडर के नीचे वो सिंहासन के, के नीचे छुपता हूँ कब मैं रानी को डराता हूँ कब बिल्ली आके मुझे डरा के वहां से भगाती हूँ रानी कुछ होकर उसको इनाम देती है अगर भी पूरा तय था तो प्रॉपर आपकी एंट्री जानना ढाई साल की उम्र में और प्रॉपर उस एग्जिट पे जाना म्यूजिकल था वो क्योंकि तो छोटे बच्चों के लिए है तो म्यूजिक तो, तो, ये ये। तो नाटक पहला मुकम्मल नाटक जो मैंने पहला अपनी उम्र के ढाई साल में किया था तो आज भी क्योंकि हम कलाकार लोग आज तो मैं बड़ा ही औपचारिक होकर के बड़े सदैव शब्दों में बात कर रहा हूँ अदरवाइज हम कलाकार जो होते हैं बड़े ही सांस्कृतिक भाषा में या थोड़े लीड बैक तो तरीके से बात करते तो तब मैं दोस्तों से आपने कलाकारों से बात करते हुए कहता हूँ उनसे मतलब थोड़ा अभिमान से ही कहता हूँ कि मैंने ढाई साल में पहला नाटक किया है सुन लो मुझे अनुभव की बात सुनाओ मेरे उम्र के करीब करीब बराबर मेरा अनुभव है इस क्षेत्र में अभिनय के क्षेत्र में तो ये मैं बड़ा से कहता हूँ उसके बाद लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में आप जानते कि नाटक की बड़ी अच्छी परंपरा रही है तो मैं बचपन से ही जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल थियेटर अम्बेडकर थिएटर में जुड़ा रहा नाटक करता रहा मतलब बाल कलाकार में काम किया फिर तो जब कॉलेज में गए तो नाटक भी किए जिसमें मतलब नाटक गिनवाऊ तो मैंने आज तक नहीं कम से कम सत्तर पचहत्तर प्रधान भूमिकाएं अदा की है तो जिसमें शेक्सपियर के नाटक है जिसमे शेखव के नाटक है जिसमें ब्रथ के नाटक है दुनिया के जो बड़े नाटककार माने जाते हैं हमारे भारतवर्ष के भी जो सबसे चर्चित नाटककार है विजय तेंदुलकर साहब है मोहन राकेश साहब है हमारे साहब है इन सब के नाटकों में मैं कहीं ना कहीं शिरकत भी पाया ये मेरा भाग्य रहा और विश्वविद्यालय के जो यूथ फेस्टिवल होते हैं तो उनमें मैं बतौर युवा सहभागिता मेरी रही है उनमें भी अच्छे अच्छे नाटक और अच्छे अच्छे काम किए बतौर कलाकार मेरी तब शिरकत रहती थी लोक नृत्य में भी मैं हिस्सा लेता था लोकगीत में मैं हिस्सा लेता था अब मतलब आप दोनों जो कलाकार हमारे सामने आए उनके सामने तो मैं मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है लेकिन हाँ जो गीत जो कोरट में कहते हैं का मैं सबसे अच्छा सिंगर हूँ अगर मैं कहना चाहूँ अपना परिचय कहना चाहूँ वो सब नाटक में आप जानते हैं क्योंकि जिस तरह का नाटक क्योंकि प्रशिक्षण भी मैंने आगे नाटक का लिया तो एनएसडी वगैरह में तो विशेष रूप से संगीत का अंतर्भाव होता ही होता नाटक में तो उसमें जो गाना पड़ा वो गाया मैं एक मैंने वो एक अपने परिपाठी बना रखी है आजीवन क्योंकि जब बहुत छोटे समय से मैंने शुरू किया तो मैं सबसे कंफर्टेबल फील करता हूँ सबसे आसान मुझे लगता है रंगमंच मेरे लिए मैं सबसे सहज वहां होता है, जबकि लोग कहते हैं कि कैमरा इजी है यहाँ पे आप कट कर सकते हो दोबारा प्ले कर सकते हो या अगर गलत होता है तो आप दोबारा करके दिखा सकते हो बट मेरा निजी अनुभव है कि मैं सबसे ज्यादा आनंद मुझे रंगमंच पे है क्योंकि मंच जो है हमें एक वहां और तभी उस पल का अनुभव देता है मैं जो कर रहा हूं उसका अनुभव उस समय आप ले रहे होते हो और आप उस मेरे प्रस्तुति के बारे में क्या महसूस कर रहे हो उसके ऊर्जा मैं उस पल आपसे वहां ले पाता और वो मेरे अगले पल के परफॉर्मेंस को मेरी अगली प्रस्तुति को प्रेरित प्रोत्साहित और प्रभावित कर रहा होता है उस पल जिसको हम शुद्ध कला कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट का जो नशा है वो नाटक ही देता है रंगमंच देता है बाकी ये तो प्रायोजित कलाएं हैं जिसको हम सिनेमा कहते हैं ये सिनेमा इजाद एड एज ए पेंटिंग आप चित्र बना वो साल बाद भी कोई देख सकता है करते तो तो हुए नाटक मैंने नाटक किया था शेक्सपियर का नाटक जिसका मूल नाम अंग्रेजी में मर्चेंट ऑफ वेनिस हिंदी उसका अनुवाद है वेनिस का सौदागर जिसकी कहानी आपने सुनी होगी कि वेनिस में पुराने उस वेनिस की बात करते हैं वेनिस शहर में एक सौदागर होता था जो बेचारा लोगों के बीच विभाजन होता था और उसमें वो एक वर्ण संघर्ष चलता था उस समय की बात है तो शाइलॉक जो कहानी का एक मुख्य पात्र है जिसको हम आज की रूढ़ भाषा में खलनायक कहते हैं शाइलॉक वहां का एक यहूदी वंश का व्यापारी है और जिसको बाकी वंश के ईसाई वंश के व्यापारी अपनी से अलग रखते हैं हमेशा लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनको ईसाइयों को उस से मदद लेने की जरूरत पड़ती है कुछ कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है और मुकदमा अदालत में जाता है और वो किस्सा तो सबको पता है कि शाह कहता है की मुझे या तो मेरी स्वर्ण मुद्राए वापिस करो या अपने हृदय के पास से एक पाउंड मास्क मुझे निकाल के दे दो उसके अहल में तो ही मैं मानूंगा कि तुम कर्जे से मुक्त हो वो मुकदमा आपको सबको पता है उस नाटक में मैंने शायला किरदार मैंने निभाया था और वो नाटक हमें प्रस्तुत करने आए थे वो हिस्सा लंदन से रॉब क्लेयर नाम के वहाँ पे शिप ड्रामा कंपनी के एक्टर डायरेक्टर उनके साथ हमने किया था वो मेरा अनुभव बड़ा था और उसके बाद मैंने मराठी नाटक है संगीत एकथ प्याला एकथ प्याला मतलब एक ही प्याला जो गड़े इस गढ़ का नाटक है वो जब उन्नीस मुझे लगता है तीस के दशक का नाटक है वो आ, उस समय शराब के ऊपर आपका प्रबोधन करने के लिए शराब के खिलाफ ही आप शराब नहीं पीनी चाहिए इसके ऊपर वो नाटक है एक ही प्याला वो जो एक प्याला आपको ऑफर करता है और आप वो पहला प्याला लेते हो वही आपका घात करता है तो आपको मना करते समय एक प्याले को मना करना है एक ही प्याला आपको मना करना है आपका जीवन सवर जाएगा उसमें सुधाकर सिंधु जीवन कहानी है कि सुधाकर एक लब्ध प्रतिष्ठित इंसान है बहुत अच्छा कामयाब वकील है लेकिन उसका एक दोस्त है जो उसको एक दिन कहता है कि तू तो कामयाबी किस काम कीजिए अगर तू तो इसे एंजॉय नहीं करता ड्रिंक तो एंजॉय कर सक्सेस तो को, को एंजॉय कर और वो वहां से इसका डाउनफॉल शुरू होता है वो जीवन में बहुत कठिनाइयां देखता है सुधाकर लेकिन इस नाटक मैंने नायक की नहीं नायिका की भूमिका अदा की आपने? उस नाटक हमने बतौर अभ्यास नाटक किया था उन्नीस के दशक में जब नाटक होते थे तो स्त्री पात्र स्त्रियां नहीं करती थी महिला कलाकार नाटकों में नहीं काम करती थी पुरुषी महिलाओं के काम करते थे तो आपने सुना होगा तो बाल गंधर्व बाल गंधर्व जी का वो बाल गंधर्व तब के बहुत मशहूर स्त्री पार्टी कलाकार थे बहुत खूबसूरत थे मतलब उनके सामने कहते जाती कि बाल गधरव की तस्वीर देखोगे तो मेरी क्या देखोगे ऐसा उनके बारे में कहा जाता है और उनका मतलब नाटक के दौर में तब सिनेमा भी नहीं था तब सिनेमा था उस दौर बाल गंधरव जैसी साड़ी नाटक में पहनेंगे वैसा फैशन चलता था औरतें वैसी साड़ी खरीदने के लिए दुकान जाती थी और भीड़ मुझती भी थी, थी और ऊँचे दामों में साड़ियाँ बिकती थी जो गहने बाल गंधरव पहनेंगे जो साज श्रृंगार करेंगे वो सब फैशन में होता था वो तो बाल गैसे नाटक करते थे उसका एक उदाहरण के रूप में हमने वो नाटक जब किया था नायिका सिंधु का पात्र है लेकिन बर्बाद हो जाता है और वो गरीबी देखनी पड़ती है वो गरीब भी कैसे होती ये सब और उसमें संगीत भी था उसमें गायन भी था और हमने ये मराठी नाटक से हिंदी में प्रस्तुत किया था और कुछ उसके गीत मैंने हिंदी में आनंदित भी किए थे और एक हाथ हिस्सा मुझे गाना भी पड़ा था उसमें तो बड़ा मजा आया था तो सुनाई तो दीजिए जो आपको भी एक, या एक, वो एक, एक बाल नहीं, नहीं <laughs> करूँगा की तो आगे में पूरा गाना गाऊ बट उसकी मुझे एक लाइन याद आती है सुधाकर एक दिन शर्मिंदा महसूस करता है की अपना घर परिवार तहस महस कर दे रहा हूँ मेरे बच्चों को दूध पिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो ये हुँ, बहुत बुरी बात यार आता है कहता है सिंधु सिंधु देख मैंने आज से शराब को हाथ लगाना नहीं है मैं बच्चे की कसम खाके कहता हूँ मैं शराब नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा सिंधु खुश हो जाती है कि कि सच जो मैंने मूल मराठी में ही रखा था की दर्शकों को मराठी का भी आनंद आए तो वो गाती है प्रभु अज गमला मनी तो मणि तोचला प्रभु अज गमला मणि तोचला प्रभु अज गमला मणि तोचला प्रभु अज गमला मणि तोचला प्रभु अज गमला मणि ओचला अमृत मधुर शब्द अमृत मधुर शब्द्रवणी सक माधी प्रत्येक अत्ता हासला मणिकोचला प्रभुअमला मनी कोशला प्रभुअ गमला मणिकोचला प्रभुअ गमला तो <laughs> बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया सुंदर कह रहे हैं मुझ पर संतोष तो है और आज उसने मेरी बात सुन ली प्रान है मेरे पूरे प्राण मेरे पूरे प्राण कानों में आ गए है मेरे ईश्वर के ये शब्द सुनो <laughs> कि तो मैंने बुरा मार्ग छोड़ दिया और मैं अपने परिवार के लिए अच्छे मार्ग पर चलने को याद <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया इसमें और मुझे लगता है कि ये मैसेज हमारे सभी जो खास फैमिली में ये सारी चीजें होती हैं जहां पर पति देव या फिर वो पीने में लग जाता है तो मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में हमें जो है इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है आपने एक मैसेज भी दिया इस ड्रामा के साथ में की एक प्याली को ना करना है शुरुआत वाली <laughs> अगर एक प्याली कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाता है तो ये हम सभी को से नो टू ड्रग्स इसमें भी यही बताया जाता है कि जब भी पहला ऑफर आपको फ्री में मिलता है और फ्री वाला ऑफर अगर आप ठुकरा देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सवर जाता है और जब आपने फ्री वाला पहला ऑफर अगर ले लिया तो समझो आपकी गाड़ी फिर से नीचे उतर जाएगी और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा तो आइए मैं जाते जाते मैं कहूंगा कि अभी हमारे दो कलाकार थोड़ा थोड़ा गीत तो गाएंगे ही लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ डायलॉग जरूर सुनाइए हिंदी फिल्मों के जो आपके हैं, <laughs> एक दो तो जो याद हो <laughs> फिल्म से ज्यादा मुझे पसंद आएगा मैं नाटक का एक संवाद सुनाऊ ताकि वो जो आपके दिल को छूड़े फिल्म के डायलॉग जो तो तो दिल को नहीं छूते करके चले जाते <laughs> <laughs> ना, वो बिल मैंने अभी का नाटक की बात करी थी क्योंकि तो किसी किसी समय किसी जमाने में उसको ने प्रताड़ित किया था कि वो एक छोटी जाति का इंसान है तो उसके साथ हम व्यवसाय नहीं करेंगे और उसको हम समाज से बाहर रखेंगे जाति से बाहर रखेंगे और उसको प्रतिष्ठित समाज में हिस्सा नहीं बनाएंगे लेकिन बाद में जब उनको जरूरत शायलॉग के पास आते क्योंकि उसके पास धन है स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो हम इससे ऋण लेते हैं कर्जा लेते हैं और उस कर्जे से हम अपना समय भी निभाते हैं ताकि तो जब उसके पास वो मांगने आते हैं तो शायल उनको प्रत्युतर कैसे देता है बाद में अंततः वो उनको ऋण देता है लेकिन हुँ, तब हुँ. तब वो अपना तो उस पल को उगल देता है तो मुझे अभी याद नहीं इतने वर्षो बाद में शायद बोलूँगा लेकिन नाटक एक चीज है जो करीब रहती है वो समाज में प्रयास करता सुनाने में वो शायल बोल रहा है उन व्यापारियों से उसके पास अभी मदद मांगने आए ऋण उधार मांगने नमस्कार। तो आप मुझसे ऋण मांगने आए हैं तो है, आपने, है। आपने मुझे कहा है यहूदी छूका है मेरे इसी यहूदी चेहरे पर अपनी लात से मुझे अपरिचित्वान की तरह अपने धैर्य से दूर हटा दिया है और यह सब उसके उपयोग के लिए जो मेरा अपना मेरा धन और आज आप ये कहने आए कि शायल हमें दो दो तीन हजार स्वर्ण मुद्राएं ऋण के रूप में तो हाँ आपसे यही कह सकता हूँ मुझे अपमानित किया प्रताड़ित कहाको दे देता हूँ तीन हजार स्वर्ण मुद्राएं परंतु तो श्रीमन इसके पूर्व मुझे एक बात बताइए क्या अंतर है आप में और मुझे जिस अन्न से आप पोषित होते हो उसी से भी मेरी भूख मिटती है जो पानी आपकी प्यास बुझाता है वही पानी पीकर मैं जीवित रहता हूँ जिस रोग से आप बीमार पड़ सकते हो वही रोग मुझे भी बीमार करते हैं जिस औषधि से आप ठीक हो सकते हो वही औषधिया में लॉ बता है मुझे भी सुई सुबो तो लाल ही रक्त बाहर आता है अगर कोई यहूदी किसी ईसाई पर अत्याचार करता है तो ईसाई मजहब के मुताबिक क्या है उसका न्याय बदला तो जब ईसाई सब किसी यहूदी पर लगातार अत्याचार करते रहे हो तब ईसाई मजहब के मुताबिक क्या है उसका न्याय बदला बदला धन्यवाद <laughs> जी सर बहुत मजा आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है आपने बहुत सुंदर डायलॉग्स भी बताए और उसको करके दिखाया थैंक यू सो मच तो दोस्तों हम दिल से जैन सर का धन्यवाद करते हैं कि वह अपने एक्टिंग के सफ़र के छोटे छोटे किस्से सुनाकर हमें भी जीवन जीने की प्रेरणाएँ दे रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि वह बहुत सी फिल्मों नाटकों में और बड़े बड़े कलाकारों के साथ कार्य कर चुके हैं लेकिन इन सब में से उन्हें रंगमंच बेहद पसंद है तो चलिए कुछ पंक्तियाँ इसी पर सुना देते हैं यह जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों यहाँ सबको नाटक करना पड़ता है हंसने की इच्छा ना हो तब भी हंसना पड़ता है कोई जब पूछे कैसे हो मज़े में हो कहना पड़ता है और साथ ही साथ हम डॉक्टर बरखा जी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं कि वे अपनी इतनी सुंदर आवाज में इतने सुंदर गीतों के साथ हमें आनंदित कर रहे हैं तो चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ और बातों मुलाकातों के साथ दिल तो पागल है दिल दीवाना है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 मगर खो जाते हैं दिल तो पागल है चलिए आप जाते जाते मैं कहूंगा कि पार्वती जी सर के लिए आप जाते जाते कौन सा एक गीत सुनाना चाहेंगे आप अजब प्रेम की की गजब कहानी कैसे कुछ चाहे बताना पाए बातें देखो जो बाते तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मिलो के है पासले तुमसे न जाने क्यों जानी है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पल को तले तुमसे न जाने कैसे क्यों कैसे बताए क्यूँ तुझको चाहे चाहे बता ना पाए दिलों की देखो जो की, तुझे तू तू जाने जाने ना थैंक यू सो मच लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हसी रोती है करती शेतानिया दोनों एक जैसी करते मन मानिया दोनों एक जैसी दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं दुल्हन की तरह माँ का आंचल ओढ़ते हैं भूख लगे तो रोते हैं लोरे सुन कर सोते हैं आती है दोनों की जवानी बनती है दोनों की कहानी दोनों कदम मिला कर चलते हैं दोनों दीपक बनकर जलते हैं लड़के की तरह लड़की के ना रोशन करती है कुछ भी नहीं अंतर फिर पहले मारी जाती है बेटियां बेटियां बेटियां बेटियां बेटियां बेटियां थैंक यू सर <laughs> बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मजा आ गया चलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वाह पार्वती जी आपने बहुत सुंदर बेटियों के ऊपर जो गीत गाया है सच में हमारे समाज के लिए एक मैसेज दे देता है कि चाहे बेटा हो या बेटी सब एक समान ही होते हैं तो चलिए कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगी बेटियाँ सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा जैसे फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है। ये कहाँ था मेरा है सामने शाम छू छूलो जरा मर जाओ डॉक्टर भरका जी कैसे हैं आप <laughs> आप क्या सुनाना चाहेंगे अभी सर की एक्टिंग देख के मुझे भी कुछ एक्टिंग करने का मन मैं एक्टिंग नहीं कर सकती बट एक्ट कुछ गाना गाती हूँ देवन जी का गाया हुआ है गाना सैया फिर न जाना रे आके फिर ना जाना रे छम छमा छम छम राजा बन के आना रे मोह के जाना रे मोह ले के नरे छम छम अचम छम चांद रात होगी तारों की बारात होगी चांद रात होगी तारों की बारत होगी पहल पहल प्यार की पहली पहली बात होगी पहल पहल प्यार की पहली पहली बात होगी तेरा मन ना मेरा रूठ जाना रे सोइया दिल में आना रहए. क्या फिर ना जाना रे रे क्या फिर ना जाना थैंक यू सर बहुत <laughs> बहुत बढ़िया सुंदर जी चलिए बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जैन सर ने अपना सुनाया छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस है वो हमारे जीवन के माइलस्टोन बनते हैं ये हमें आपको सुनकर पता चल गया है और जो भी रोल मिले हमें उसमें खुशी से अपनी कलाकारी अपनी अदाकारी जरूर दिखाना है जिससे हमारा जीवन जो है यही कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है स्थापित किया है जोड़ना <laughs> चाहूंगा बड़े रोल का समय आ गया है और मैं बड़े रोल करता हूँ अगर आप लोग समय फिलहाल <laughs> तो मेरी नई वेब सीरीज रिलीज हुई है डिजनी चैनल पर 100 नाम 100 100 100 मतलब आ, लेकिन तो कलाकार अच्छा? है वो भी बहुत वर्षों बाद वापस आई और मैंने कहा कि जैसा मैं लकी मैट हूँ तो उनके लिए मैं लकी हूँ बहुत लोकप्रिय सीरीज है उनके लिए और उनका कमबैक बहुत अच्छा होगा बहुत मजा आएगा एक थोड़ा कॉमेडी भी और थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक महिला सशक्तिकरण भी कह सकते तो बहुत ज्यादा हिंसा हो गई बारह वर्षीय बेटे के साथ बैठे देखी है तो आप निश्चित रूप से इसे देख सकते आनंद ले सकते और आपके जयन जी क्या कर सकते इसकी आपको एक झलक मिल जाएगी और एक फिल्म भी मेरी रिलीज हुई है इसी दौरान बंदी के दौरान आपने शायद देखी हुई हो या तो, तो आप देखिएगा फिल्म का नाम है घूम के तू घूम के तू होता वैसे घूम के तू।, तू।, तू।, तू नाम है वो घूम के तू का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई ने उसमें परफॉर्म किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने और अनुराग कश्यप उसमें मेरे सहकलाकार बता अभिनेता साथ में काम किया है तो ये भी फिल्म सी फाइव पर अवेलेबल है आप उसे दे भी देख सकते हैं मेरा पुराना किया हुआ एक बहुत बेहतरीन काम आजकल नेटफ्लिक्स पे आया है उस सीरीज का नाम है पाउडर पाउडर यशराज फिल्म्स ने सीरीज बनाई थी जब ये वेब सीरीज आने से पहले वो एक बेहतरीन आप देखोगे तो आप फिल्म छोटी लगेगी उसके सामने और उसमें मेरा अहम किरदार है उसमें पंकज त्रिपाठी हमारे साथ आए थे पहली बार और पंकज त्रिपाठी का जिसको कहते हैं कामयाबी की सफर उस सीरीज से शुरू हुआ था तो वो भी आप देख सकते हैं तो अच्छा काम तो आपको लगेगा ना जिन जैन से हम जुड़े उनका काम भी तो हम देखें तो जरूर काम भी जैन जी का अच्छा समय शुरू हो गया तो इसके साक्षी आप भी हैं तो इसके लिए मैं आप जो लोग हमारे का फेसबुक से या यूट्यूब से जुड़े हैं उन लोगों से मैं निजी रूप से अभी तो संपर्क नहीं कर पाया इस चर्चा के दौरान लेकिन मैं सबका आभारी हूँ और मैं सबका रेडियो रहूंगा सबके लिए मैं अच्छा काम करूंगा जो वो महसूस करेंगे गौरवानिवित की हम इनको अभी मिले हैं या मिलेंगे? जयंत सर आपने भले जो मूवीज है डॉन अजब प्रेम की गजब कहानी रावड़ी राठौड़ इनमें भले रोल छोटे थे लेकिन वो रोल काफी यादगार थे तो उससे मतलब जब आज सर से मालूम चला था कि आपके साथ शो रहेगा तो वो यादगार जो रोल थे वो वही दिमाग में थे और जिनसे में मिलना चाहती थी की हाँ ये रोल कर रहे हैं आज वो साक्षात्कार तो रोल जी जी जी और इसका सर्टिफिकेट जिन लोगों के साथ काम किया उन लोगों ने हर बार दिया है मैंने मुंबई में आने के बाद जितने लोगों के साथ काम किया है तो एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर के साथ एटलीस्ट तीन बार काम किया क्योंकि उन्होंने एक बार काम करने के बाद याद रखा कि ये तो बेहतरीन बंदा है और अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी बार और तीसरी बार बुलाया है तो ये रेयर होता है बॉलीवुड या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में किसी को दोबारा मौका मिले क्योंकि इतने लोग बैठे क्यू में तो सलमान खान जी को बार बार फिल्म मिलना अलग बात होती है और बाकी किरदारों को रिपीट करना ये उनकी अच्छी कला और अच्छे बर्ताव की निशानी होती है जो मैंने आपके शब्दों को हमेशा सही साबित किया भविष्य में भी करूंगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी को और जैन सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए दो लाइने कहना चाहूंगा जो इंसान जितना दुखों में जला है उसके अंदर उतना ही बड़ा कलाकार पला है <laughs> तो चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और डॉक्टर वरका एंड पार्वती कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे शो में आकर और शो में एक रहा हमेशा की तरह <laughs> और जैन सर खुद हमारे साथ जुड़ गए और अपनी कहानियों को बयां किया और आशा करता हूं कहीं ना कहीं आप सभी को मोटिवेशन मिला ही होगा उनकी कहानी को सुनकर उनके किरदार को उनके छोटे छोटे बड़े बड़े रोल्स जो भी उन्होंने किए हैं तो दिल से किए हैं और इसीलिए उन्हें बार बार बुलाया जाता है जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है कोई भी कलाकार को डबल टिबल रोल देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर तो समंदर है कलाकारों का फिर भी उसमें किसी को अगर डबल चांस मिलता है तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ है <laughs> तो जैन सर के अंदर हमने वो चीजें देखी है फिर से एक बार उनके आने वाले समय में जो नई चीजें करने वाले है और मेन रोल में भी आने वाले हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और फिर मिलते हैं कुछ नए कलाकारों के साथ सलाम नमस्ते खमा तो चलिए दोस्तों हम इस एपिसोड को यही समाप्त करते हुए कुछ पंक्तियां आपको सुना देते हैं कि सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते आंखों में कुछ खाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है साथ ही साथ हम अपने सब गेस्ट का दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आज सब ने बहुत एंजॉय किया होगा फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ और उनके अनुभवों के साथ तो खुश रहें गुनगुनाते रहें और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें हो गया कोई न पहचाना अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना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 pasana नहीं है क्या और कुछ हो जाए तो कुछ यकीन है क्या देख लो ये दिल जहां था ये वही है क्या मैंने ना ये जाना कहीं कोई अफसाना